भगवान कबीरदास ने कहा है मोको कहा ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास में नाम बकरी नाम भेड़ी ना मैं छुड़ी ग्रास में नहीं खाल में नहीं पोछ में ना हड्डी ना मांस में ना मैं देवल नामय मस्जिद ना कावे कैलाश में ना तो कोनो क्रियाकर्म में नहीं जोग बैराग में खोजी होय तो तुरते मिली हों पलभर की तालाश में मैं तो रहूं शहर के बाहर मेरी पूरी मवास में कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में भगवान हमें इसका अभिप्राय समझाने की अनुकंपा करें परमात्मा प्रत्येक का स्वभाव सिद्ध अधिकार है उसे खोया होता तो तुम कभी पा न सकते थे उसे खोया नहीं है इसलिए पाने की संभावना है और उसे खोया नहीं है इसलिए खोज बड़ी मुश्किल है जिसे खो दिया हो उसे खोजने की संभावना बन जाती है लेकिन जिसे खोया ही ना हो उसे तुम खोजोगे कैसे इसलिए परमात्मा पहेली बन जाता है इस पहेली को पहले ठीक से समझने इस पहेली के कुछ आधारभूत नियम हैं पहला नियम जिसे तुमने सदा से पाया है उसकी तुम्हें याद नहीं आ सकती वो सदा ही तुम्हें मिला रहा है एक क्षण को भी वियोग नहीं हुआ याद तो उसकी आती है जिससे वियोग हो जाए मछली को सागर का पहली बार पता चलता है जब वो सागर के बाहर निकाली जाती अन्यथा मछली को पता ही नहीं चलता कि सागर है पता चलेगा कैसे सागर में ही पैदा हुई सागर में ही आख खोली सागर में ही जी सागर में ही दौड़ी भागी सुख दुख पाए सागर से सदा ही घिरी रही बाहर भी सागर भीतर भी सागर सागर का पता कैसे चलेगा पता चलने के लिए वियोग जरूरी है तो मछुआ जब मछली को बाहर निकाल लेता सागर से तब पहली दफा सागर की याद आती लेकिन तुम्हें तो परमात्मा के बाहर निकालने का कोई उपाय नहीं कोई मछुआ नहीं जो तुम्हें बाहर निकाल ले कोई जाल नहीं जो तुम्हें परमात्मा के बाहर निकाल ले कोई किनारा नहीं जहाँ तुम्हें परमात्मा के बाहर निकाल लिया जाए परमात्मा बे है उसकी कोई सीमा नहीं जहाँ वो समाप्त होता तुम उसके बाहर नहीं जा सकते यही अर्चन इसलिए उसकी याद नहीं आती याद आए कैसे ये तो पहली कठिनाई है पहेली की वियोग हो सकता तो योग बड़ा आसान था तब कोई उपाय खोज लेते कोई रास्ता बना लेते योग नहीं हो सकता इसलिए योग असंभव ऐसी समझ तुम्हारे मन में गहरी बैठ जाए ऐसी समझ तुम्हारे रोए रोए में समा जाए तो अचानक खोज समाप्त हो गई जिसे कभी खोया ही नहीं उसे पाल लिया ये केवल बोध का रूपांतरण है ना तो कुछ पाने को है ना कुछ खोने को है सिर्फ समझ की क्रांति है सिर्फ आंख खोल के स्थिति को देखना है दूसरी बात जो भीतर है उसे पाना मुश्किल हो जाता क्योंकि सारी इंद्रियां बाहर खुलती आंख बाहर देखती हाथ बाहर छूते कान बाहर की आवाज सुनते हैं नासापुट बाहर की गंध लेते हैं सारी इंद्रियां बाहर की तरफ खुलती है क्योंकि इंद्रिया प्रकृति का हिस्सा है प्रकृति से जुड़ी है प्रकृति बाहर है परमात्मा भीतर है और प्रकृति से जोड़ने के लिए इंद्रियों की जरूरत है इंद्रियां न हो तो तुम्हारा प्रकृति से संबंध छूट जाएगा अंधे आदमी का क्या संबंध है प्रकाश से बहरे का क्या संबंध है संगीत ध्वनि से शब्द से इंद्रियां न हो तो प्रकृति से संबंध छूट जाएगा अब ये जरा बारीक मामला है ठीक से समझ लेना और इंद्रियों हो तो परमात्मा से संबंध छूट जाएगा क्योंकि भीतर के लिए किसी इंद्री की जरूरत नहीं दूसरे से जुड़ना हो तो संबंध बनाने के लिए कुछ आधार चाहिए अपने से ही जुड़ने के लिए क्या आधार जरूरी है भीतर आंख जा नहीं सकती हाथ नहीं जा सकते जरूरत भी नहीं कमरे में अंधेरा हो तो रोशनी जला लो कमरे में रोशनी हो जाती लेकिन कमरे में अंधेरा हो तब भी तुम्हारे भीतर तो अंधेरा नहीं होता कमरे में रोशनी जल जाए तब भी तुम्हारे भीतर रोशनी नहीं होती बाहर ही बाहर सब घटता रहता है कितना ही गहन अंधेरा हो तुम्हें अपना तो पता चलता ही रहता है अंधेरे में भी कि मैं हूं कुर्सी का पता नहीं चलता टेबल का पता नहीं चलता दीवाल का पता नहीं चलता कोई और बैठा हो कमरे में उसका पता नहीं चलता तुम्हारा प्रीतम बैठा हो उसका पता नहीं चलता भगवान की मूर्ति रखी हो कमरे में उसका पता नहीं चलता सब खो जाता अंधेरे में क्योंकि इंद्रिय आँख रोशनी में काम कर सकती है बिना रोशनी के आँख बेकार हो जाती है। बाहर का कुछ पता नहीं चलता लेकिन क्या तुम्हें यह भी भूल जाता है कि तुम हो तुम्हें अपना होना तो पता चलता ही रहता है तुम्हें अपने होने की तो अहिर्णिश धारा बनी रहती है। कोई रोशनी तुम्हारे जानने के लिए कि तुम हो जरूरी नहीं कोई इंद्री जरूरी नहीं तुम इंद्रियों के पीछे छिपे हो इंद्रियां प्रकृति से जोड़ती हैं इंद्रियां न हो तो प्रकृति से संबंध टूट जाता है इंद्रियां परमात्मा से तोलती हैं इंद्रियां न तो हो तो परमात्मा से संबंध जुड़ जाता है भीतर की यात्रा अत इंद्रिय है वह इंद्रियों को छोड़ते जाना है जब तुम्हारी दृष्टि आंख को छोड़ देती है तब भीतर की तरफ मुड़ जाती है और ये जरा समझ लो आंख नहीं देखती है आंख के भीतर से तुम्हारी दृष्टि देखती है इसलिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि तुम खुली आंख बैठे हो कोई रास्ते से गुजरता और दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारी दृष्टि कहीं और थी तुम किसी और सपने में खोए थे भीतर तुम कुछ और सोच रहे थे आंख बराबर खुली थी जो निकला उसकी तस्वीर भी बनी लेकिन आंख और दृष्टि का तालमेल नहीं था दृष्टि कहीं और थी वो कोई सपना देख रही थी या किसी विचार में लीन थी तुम्हारे घर में आग लग गई तुम भागे बाजार से चले आ रहे हो रास्ते पर कोई जयराम जी करता है सुनाई तो पड़ता है पता नहीं चलता कान तो सुन लेते हैं लेकिन कान के भीतर से जो असली सुनने वाला है वो उलझा है मकान में आग लगी दृष्टि वहां है तुम भागे जा रहे हो किसी से टकराहट हो जाती पता नहीं चलता पैर में कांटा गड़ जाता है दर्द तो होता ही है शरीर तो खबर भेजता है पता नहीं चलता जिसके घर में आग लगी हो उसको पैर में गड़े कांटे का पता चलता है इसलिए छोटे दुख को मिटाने की एक ही तरकीब है बड़ा दुख फिर छोटे दुख का पता नहीं चलता इसलिए तो लोग दुख खोजते एक दुख को भूलने के लिए और बड़ा दुख खड़ा कर लेते बड़े दुख के कारण छोटे दुख का पता नहीं चलता फिर दुखों का अंबार लगाते जाते ऐसे ही तो तुमने अनंत जन्मों में अनंत दुख इकट्ठे किए क्योंकि तुम एक ही तरकीब जानते हो अगर कांटे का दर्द भुलाना हो तो और बड़ा कांटा लगा लो घर में परेशानी हो दुकान की परेशानी खड़ी कर लो घर की परेशानी भूल जाती दुकान में परेशानी हो चुनाव में खड़े हो जाओ दुकान की परेशानी भूल जाती बड़ी परेशानी खड़ी करते जाओ ऐसे ही आदमी नरक को निर्मित करता है क्योंकि ये की ही उपाय दिखाई पड़ता है यहां कि छोटा दुख भूल जाता है बड़ा हो जाए मकान में आग लगी हो पैर में लगा कांटा पता नहीं चलता क्यों कांटा गड़े तो पता चलना चाहिए हॉकी के मैदान पर युवक खेल रहे हैं पैर में चोट लग जाती खून की धार बहती पता नहीं चलता खेल बंद हुआ रेफरी की सीटी बजी एकदम पता चलता है अब मन वापस लौट आया दृष्टि आ गई तो ध्यान रखना तुम्हारी आंख और आंख के पीछे तुम्हारे देखने की क्षमता अलग चीजें है आंख तो खिड़की है जिससे खड़े होकर तुम देखते हो आंख नहीं देखती देखने वाला आंख तो खड़े होकर देखता है जिस दिन तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि देखने वाला और आंख अलग है सुनने वाला और कान अलग है उस दिन कान को छोड़ के सुनने वाला भीतर जा सकता है आंख को छोड़ के देखने वाला भीतर जा सकता है इंद्री बाहर पड़ी रह जाती है इंद्री की कोई जरूरत भी नहीं अत तुम अपने परम बोध को अनुभव करने लगते हो अपनी परम सत्ता की प्रतीति होने लगती है। आंख बाहर खुलती है इसलिए तुम बाहर ही लगे रहते हो और बाहर भी विराट प्रकृति है प्रकृति उतनी ही विराट है जितना परमात्मा क्योंकि परमात्मा की ही प्रकृति है परमात्मा अगर अंतस्थल है तो प्रकृति उसका बहर विस्तार है जो भीतर अनंत है वो बाहर भी अनंत ही होगा जो एक पहलू पे अनंत है वो उसके दूसरे पहलू में भी अनंत होगा क्योंकि अनंत अनंत ही हो सकता है इंद्रियां बाहर खुलती हैं अनंत विस्तार है प्रकृति का तुम खोजते हो जन्मों जन्मों, तृप्ति नहीं हो पाती हो नहीं सकती कुछ ना कुछ शेष रह जाता है दौड़ जारी रहती सदा शेष रहेगा सदा दौड़ जारी रहेगी संसार चलता ही रहेगा उसका कोई अंत नहीं क्योंकि वो परमात्मा से ही चल रहा है और इस बाहर की दौड़ में धीरे दीर धीरे तुम इतने संलग्न हो जाते हो कि तुम्हें ये याद भी नहीं रह जाती कि यह दौड़ने वाला कौन है तुम्हें याद भी नहीं रह जाती कि यह जानने वाला कौन है यह खोजने वाला कौन है और फिर बाहर की दौड़ बाहर के उपकरणों से तादाद में निर्मित करवा देती है तब तुम अपनी शक्ल भी आईने में देख के पहचानते हो कैसा दुर्भाग्य खुद की शक्ल देखने के लिए भी आईने की जरूरत पड़ती खुद की शक्ल भी आईने के भरोसे पर जाननी पड़ती तब तुम दूसरों की आंखों में अपनी झलक खोजते हो अगर लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं तो तुम अच्छा मान लेते हो कि मैं अच्छा हूं लोग अगर बुरा कहते तो तुम बुरा मान लेते हो कि मैं बुरा हूं लोग अगर कहते हैं तुम सुंदर हो तो तुम मान लेते हो कि तुम सुंदर हो और लोग अगर कहते हैं कि तुम क्रूप हो तो तुम मान लेते हो कि तुम क्रूप हो दूसरों से पूछना पड़ता है कि मैं कौन दूसरे भी इतने ही गहन अंधकार में खड़े हैं, उन्हें खुद भी पता नहीं वो कौन है वो तुमसे पूछ रहे हैं अज्ञानियों का जीवन एक दूसरे के अज्ञान के सहारे खड़ा होते ऐसा हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन हज यात्रा के लिए गया मक्का गया साथ में दो मित्र और थे एक था नाई और एक था गांव का महामूर्ख वो महामूर्ख गंजा था एक रात भटक गए रेगिस्तान गांव तक न पहुंच पाए रात रेगिस्तान में गुजारनी पड़ी तो तीनों ने तय किया कि एक एक पहर जागेंगे क्योंकि खतरा था अनजान जगह थी चारों तरफ सुनसान रेगिस्तान था पता नहीं डाकू हों लुटेरे हों जानवर हों पहली ही घड़ी रात का पहला हिस्सा नाई के जुम्मे पड़ा दिन भर की थकान थी उसे नींद भी सताने लगी डर भी लगने लगा रात का गहन अंधकार चारों तरफ रेगिस्तान की सांस उसे कुछ सूझा ना कि कैसे अपने को जगाया रखे, तो उसने सिर्फ अपने को काम में लगाए रखने के लिए मुल्ला नसुद्दीन की खोपड़ी के बाल साफ कर दिए सिर्फ काम में लगाए रखने को और वो कुछ जानता भी नहीं था ना ही था नंबर दो पर मुल्ला नसरुद्दीन की बारी थी तो जब उसका समय पूरा हो गया उसने नसरुद्दीन को उठाया कि उठो बड़े मिया तो नसरुद्दीन ने जागने के लिए अपने सिर पर हाथ फेरा पाया कि सिर सपाट है उसने कहा जरूर कोई भूल हो गई तुमने तो मेरी जगह उस मूर्ख गंजे मूर्ख को उठा दिया हमारी पहचान बाहर से हम जानते हैं अपने संबंध में वही जो दूसरे कहते हैं भीतर से अपने को हमने कभी जाना नहीं हमारी सब पहचान झूठी है जिस दिन हम अपने को अपने ही तई जानेंगे उस दिन सच्ची पहचान होगी उसे ही आत्मज्ञान कहा है फिर चूंकि इंद्रियां बाहर है इसलिए हम सोच लेते हैं कि सभी कुछ बाहर है तो हम प्रेम को भी बाहर खोजते हैं प्रेम का झरना भीतर बह रहा है हम धन को भी बाहर खोजते हैं और भीतर परम धन अहिर्निश बरस रहा है हम आनंद को भी बाहर खोजते हैं और भीतर एक क्षण को भी आनंद से हमारा संबंध नहीं टूटा है प्यासे हम तड़फते रेगिस्तानों में भटकते द्वार द्वार भीख मांगते और भीतर अमृत का झरना बहा जाता है भीतर हम सम्राट इंद्रियों के साथ ज्यादा जुड़ जाने के कारण और तादाद में बाहर बन जाने के कारण हम भिखारी हो गए यही नहीं कि हम धन बाहर खोजते यश बाहर खोजते स्वयं को बाहर खोजते हम परमात्मा तक को बाहर खोजने लगते जो कि हद हो गई अज्ञान की तो हम मंदिर बनाते मस्जिद बनाते हैं गुरुद्वारा बनाते परमात्मा की प्रतिमा बनाते हम बाहर से इस भांति आक्रांत हो गए हैं कि हमें याद ही नहीं आती कि भीतर का भी एक आयाम है अगर किसी से पूछो कितनी दिशाएं हैं वो कहता है दस आठ चारों तरफ एक ऊपर एक नीचे ग्यारहवीं दिशा की कोई बात ही नहीं करता भीतर और वही हमारा स्वभाव है क्योंकि हम भीतर से ही बाहर की तरफ आए हमारा घर तो भीतर है गंगोत्री तो भीतर है जहां से बही है जीवन की धारा मां के गर्भ में छोटे से अणु थे तुम खाली आंख से देखे भी ना जा सकते थे उसके भी पूर्व तुम अणु भी न थे तुम बिल्कुल अदृश्य आत्मा थे तुम आकाश में चलते तो तुम्हारे पदचिन्ह भी न छूटते तुम वृक्ष से गुजरते तो वृक्ष का पत्ता भी न हिलता तुम्हारे गुजरने से तुम एक अदृश्य पवन थे फिर तुम्हें गर्भ में एक छोटे से अणु में प्रविष्ट हुए अणु भी आंख से दिखाई नहीं पड़ता यंत्र चाहिए तब दिखाई पड़ता है बड़े छोटे थे फिर अणु बड़ा होने लगा ऊर्जा भीतर से बाहर की तरफ फैलने लगी शरीर निर्मित हुआ इंद्रियां निर्मित हुई तुम्हारा जन्म हुआ अब तुम जवान हो या बूढ़े हो लेकिन अगर तुम पीछे लौटो तो तुम पाओगे अति सूक्ष्म अदृश्य में तुम्हारी गंगोत्री है जहां से यात्रा शुरू हुई मूल स्रोत है और वो मूल स्रोत अब भी तुम्हारे भीतर है क्योंकि उसके बिना तो तुम क्षणभन्न रह सकोगे वो मूल स्रोत्र उड़ जाएगा पक्षी उड़ जाएगा पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा हड्डी मांस के सिवा कुछ भी न बचेगा वो जो तुम्हारे भीतर छिपा है इंद्रियां चूंकि बाहर खुलती हैं उसकी तुम्हें याद ही नहीं आती परमात्मा तक को तुम बाहर निर्मित कर लेते हो और कैसा मजा है तुम ही बनाते हो परमात्मा की मूर्ति फिर उसी के सामने घुटने टेक के तुम प्रार्थना करते हो तुम्हें यह भी याद नहीं आती कि अपनी ही बनाई हुई मूर्ति के सामने प्रार्थना करने से क्या होगा उस परमात्मा को खोजो जिसने तुम्हें बनाया है तुम उस परमात्मा के सामने हाथ जोड़े बैठे हो जो तुमने ही बनाया है तुम्हारा परमात्मा तुमसे बेहतर नहीं हो सकता तुम्हारा परमात्मा तुमसे छोटा ही होगा इसलिए तुम्हारे मंदिर मस्जिदों में जो भी देवता देवी बैठे हुए हैं वो तुमसे छोटे तुमने ही बनाए तुमने ही सजाया संवारा है उनको वे तुम्हारी कृतियां हैं कलात्मक होंगी धार्मिक नहीं हो सकती कलात्मक हो सकती हैं और कला के मंदिरों में तुम उन्हें रखो समझ में आता है लेकिन धार्मिक उनको समझ लो तो तुम बड़ी भयंकर भूल में पड़ गए और बाहर के परमात्मा से जो उलझ गया वो पूजा करे प्रार्थना करे तीर्थ यात्रा करे यज्ञ हवन करे सब व्यर्थ सब पानी में चला जा रहा है और जैसे रेगिस्तान में पानी डाल रहा हो जैसे कि रेगिस्तान शोख लेगा सब खो जाए भीतर की भूमि में डालो पानी अगर चाहते हो कि परमात्मा का अंकुरण हो बाहर के रेगिस्तान में पानी डालने से अंकुरण न होगा क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है जिससे तुम पैदा हुए हो हु, जिससे तुम आए हो उसे तुम अब भी अपने भीतर लिए हो क्योंकि उसके बिना तो तुम जी ही नहीं सकते सब सांसों की सांस में वो तुम्हारी हर सांस में वही सांस ले रहा है तुम्हारी हर धड़कन में उसी की धड़कन तुम्हारे हर कंपन में उसी का कंपन तुम्हारे होने में उसी का होना है तीसरी बात परमात्मा को तुम खोजने भी निकलते हो तो तुम इतने उधार हो कि तुम्हारी खोज भी उधार होती तब जटिलता बहुत बढ़ जाती ऐसा ही समझो कि तुम्हें खुद तो प्यास नहीं लगी तुमने किसी का प्रवचन सुन लिया और प्यास लग गई तुमने मुझे सुन लिया और मुझे सुनकर तुम्हें ऐसा लगा कि अच्छा खोजना चाहिए परमात्मा को तुम्हें खुद कोई प्यास ही ना थी ये परमात्मा की खोज का क्षण तुम्हारे अपने जीवन अनुभव से न आया था तुम्हारे जीवन के संताप ने तुम्हें उस जगह न पहुंचाया था जहां की प्रार्थना के लिए व्याकुलता पैदा होती तुम्हारी जीवन की चिंताओं ने तुम्हें उस जगह न पहुंचा दिया था जहां कि तुम शांत होने के लिए प्रगाढ़ कामना करते तुम्हारे संसार के अनुभव में इतनी परिपक्वता न थी कि तुम देख लेते कि ये सब माया है सपना है तुम्हारी खुद की आंखें अभी इतनी सबल न थी कि तुम इस चानों तरफ के फैलाव की व्यर्थता को समझ पाते तुम्हारा बोध इतना जागृत न था कि तुम देखते कि हम जो भी कर रहे हैं वो नाटक से ज्यादा नहीं लेकिन तुमने मुझे सुन लिया या किसी और को सुन लिया बात प्यारी लगी मन को भाई तर्क जचा बुद्धि सहमत हो गई तुम खोज पे निकल गए अब बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि खोज तो प्यास से होती है बुद्धि के निर्णय से नहीं समझ लो कि तुम्हें प्यास नहीं लगी है और किसी ने पानी की खूब चर्चा की और तुम प्रलोभित हो गए क्या करोगे पानी मिल भी जाएगा तो क्या करोगे प्यास तुम्हें लगी नहीं तुम्हारे प्राण पानी को मांग नहीं रहे एक जैन फकीर हुआ लिंची उससे किसी ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो तुम लोगों को क्या समझाते हो उसने एक बड़ी अनूठी बात कही उसने कहा सेलिंग वाटर बाय द रिवर नदी के किनारे पानी बेच रहे बड़ी अनूठी बात है नदी के किनारे पानी बेचने की कोई जरूरत नहीं नदी ही मुफ्त पानी दे रही लेकिन लिंस ने कहा कि नदी के किनारे पानी बेच रहे क्योंकि लोग प्यासे नहीं है नदी उन्हें दिखाई नहीं पड़ती लेकिन क्या कोई दूसरा आदमी तुम्हें प्यासा बना सकता है तुम प्यासे हो तो दूसरा तुम्हें इस बोध से भर सकता है कि प्यास है, लेकिन तुम प्यासे हो ही ना तो कोई तुम्हें प्यासा नहीं बना सकता और बिना प्यास के जो खोज पे निकल जाता है वो व्यर्थ ही समय खराब करता है क्योंकि मूलता तो वो चाहता ही नहीं और तब अनूठी चीजें घटती हैं जिनका जिनका हिसाब रखना मुश्किल हो जाता है जाते तुम मंदिर हो लेकिन दिखाई पड़ती हैं सुंदर स्त्रियां होगा क्योंकि मंदिर की तो कोई प्यास नहीं थी प्यास तो स्त्रियों की थी किसी की बातचीत सुनकर मंदिर का ख्याल चढ़ गया प्यास उधार जाओगे मंदिर देखोगे तो वही जो तुम्हारी प्यास है ऐसा हुआ लंदन के एक चर्च में उस चर्च की बड़ी प्रशंसा इंग्लैंड की महारानी ने सुन रखी थी तो वो एक बार गई बड़ी भीड़ थी चर्च में हजारों लोग पंक्तिबद्ध खड़े थे दरवाजे के बाहर तक कतार लगी थी भीतर जगह न थी रानी प्रभावित हुई उसने चर्च के पुरोहित को कहा कि मैं बहुत प्रभावित हुई प्रशंसा मैंने बहुत सुनी थी लेकिन मैंने ये ना सोचा था कि इतने लोग उसने कहा भूल में ये चर्च के लिए नहीं आए ये आपके लिए आए इनमें से हम किसी को नहीं पहचानते इनको हमने कभी देखा ही नहीं ये जो भाव विभोर खड़े परमात्मा के लिए नहीं आप कभी बिना खबर किए आए तब आपको असली स्थिति का पता चलेगा तो रानी छिपके बिना किसी को बताए कुछ दिनों बाद दोबारा उस चर्च में गई पादरी था दो चार बूढ़े लोग थे जो करीब करीब सोए थे पादरी बोल रहा था सोए हुए लोग सुन रहे थे तुम मंदिर किस लिए जाते हो तुम समझते कोई भी कारण हो लेकिन तुम्हारी जो प्यास होगी वही कारण होगा ये भी हो सकता है कि तुम मंदिर जा रहे हो क्योंकि मुकदमा नहार जाओ दो दिन पहले एक मित्र आए मंदिरों की तो छोड़ दो दो दिन पहले एक मित्र आए कहने लगे कि तीन साल से जब से आपको पढ़ रहा हूं बड़ी क्रांति हो गई जीवन में मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि तो बहुत अच्छा हुआ मैंने कब क्रांति के संबंध में कुछ कहो उन्होंने कहा दो दो फैक्ट्री चल रही एक पैसा पास न था जब से आपको पढ़ा जीवन में क्रांति हो गई दो दो फैक्ट्री चल रही सब सुख सुविधा है कार है बच्चे सब अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं आपकी बड़ी कृपा है ऐसा व्यक्ति कैसे मुझे समझ पाएगा अब मैं कोई यहां फैक्ट्रिया चलवा और दो फैक्ट्री चलें कि दो सौ जीवन में कैसे क्रांति हो जाए मेरे पास भी लोग आ जाते हैं जिनको कहीं और जाना था अब ये संयोग की ही बात होगी क्योंकि इसमें मेरा क्या हाथ हो सकता है उनकी फैक्ट्री के चलने में और मेरी किताब पढ़ रहे हैं उससे उनकी दो दो फैक्ट्रियां चल रही अब मेरी किताब पढ़ने से फैक्ट्री चलने का क्या लेना देना चलती फैक्ट्री बंद हो जाए तो समझ में भी आता है चल कैसे सकती हैं फैक्ट्री? लेकिन वो जीवन की क्रांति इसको बता रहे हैं बड़े प्रफुल्लित मुझे भी ठीक न लगा कि उनसे कुछ कहो क्योंकि कुछ कहना बेकार होगा बहरों के सामने वीना बजाने का कोई भी अर्थ नहीं मैंने उनसे कहा अब आ गए हैं यहां तो कुछ ध्यान करें उन्होंने कहा कि सब आपकी कृपा से ठीक हो रहा है आप ध्यान की और क्या जरूरत प्यास तुम्हारी अंततः तुम्हारे जीवन की का वातावरण बनती है तुम्हारी जो भीतर प्यास है वही तुम्हारा चारों ओर का परिवेश बन जाता है तुम प्रार्थना भी करोगे तो तुम मांगोगे धन तुम प्रार्थना भी करोगे तो मांगोगे पद तुम ध्यान भी करोगे तो मांगोगे संसार तुम परमात्मा के पास भी जाओगे तो तुम्हारी मांग संसार की होगी प्यास चाहिए और प्यास कैसे आएगी इसलिए इतना बड़ा उपद्रव धर्म के नाम पर खड़ा हो गया है वो कोई शोषण करने वाले लोगों ने खड़ा कर दिया है ऐसा नहीं तुम्हारी जरूरत से पैदा हो गया तुम जो मांगते हो उसको कोई ना कोई तो पूर्ति करेगा इकोनॉमिक्स का सीधा सा नियम है कि जहां जहां डिमांड होगी वहां वहां सप्लाई होगी जहां जहां मांग होगी वहां वहां कोई ना कोई पूर्ति करेगा तुम अगर जहर भी मांगते हो तो जहर की दुकान खुल जाएगी क्योंकि आखिर कोई तो जहर बेचेगा किसी को मरना है आत्महत्या करनी तो जहर की दुकान खुल जाएगी तुमने जो मांगा है उसके कारण तुम्हारे सारे मंदिर जहर की दुकानें हो गए उनमें से ज्ञानी तो हट गया क्योंकि तुम्हारी मांग की वो पूर्ति नहीं कर सकता था उसमें अज्ञानी पुरोहित और पंडित होकर बैठ गए वो तुम्हारी मांग की पूर्ति करते हैं गंडे ताबीज बांटते हैं तुम जो चाहते हो वो देने के लिए हमेशा तैयार हैं और ये मामला ऐसा है कि बड़ा रहस्यपूर्ण है मंदिर में पुजारी आश्वासन देता है कि जो तुम चाहते हो मिल जाएगा अगर मिल जाए तो पुजारी का प्रभाव बढ़ जाता है अगर न मिले तो तुम किसी दूसरे मंदिर की तलाश में चले जाते हो और कभी ना कभी तो तुम जो खोजते रहते हो क्षुद्र चीजें वो तुम्हें मिल ही जाएंगी उस वक्त तुम किसी न किसी मंदिर में प्रार्थना कर रहे हो जब वो चीजें मिलेंगी वो संयोग महत्वपूर्ण हो जाएगा जिसको जहां मिल जाता है वो उस मंदिर का भक्त हो जाता है जिसको जहां मिल जाता है वो उस गुरु का भक्त हो जाता है लेकिन तुम जो पा रहे हो उसका किसी सदुगुरु से कुछ लेना देना नहीं सदगुरु तुम्हें कुछ और ही देना चाहता है सदगुरु तुम्हें वो संपदा देना चाहता है जो कभी ना चुकेगी सदगुरु तुम्हें उस जगत में ले जाना चाहता है जहां कोई मृत्यु ना होगी सदगुरु तुम्हें परमात्मा से कम पर राजी नहीं होने देना चाहता वो चाहता है तुम संसार में तृप्त मत हो जाना क्योंकि तुम परमात्मा को पाने को बने हो और उससे कम पर तृप्त हो जाना ना समझी होगी प्यास चाहिए अगर तुम जीवन को गौर से देखो तो प्यास अपने आप उठनी शुरू हो जाएगी इसलिए ठीक ठीक गुरु तुम्हें सिर्फ होश सिखाता है कि तुम सिर्फ जाग के थोड़े जियो जाग के तुम जिओगे तो जितना जागरण बढ़ेगा उसी मात्रा में संसार सपना मालूम पड़ने लगेगा तुम जितने सोए हुए हो उतना ही सपना सच मालूम पड़ता है गहरी नींद में सपना बिल्कुल सच मालूम पड़ता है थोड़ी करबट बदलने लगते हो थोड़ी नींद टूटने लगी सुबह करीब आ गई तो शक पैदा होने लगता है सपने पर आंख खुलती है जाग गए सपना दो क्षण याद रहता है फिर बिल्कुल भूल जाता है जैसे हुआ ही ना हो आंख धो ठंडे पानी से सपने के लोक से समाप्ति हो गई सपना उसी मात्रा में सच मालूम होता है जिस मात्रा में तुम मूर्छित हो बेहोश हो जिस मात्रा में तुम जागते हो उसी मात्रा में सपना सपना मालूम होने लगता है जब तुम ठीक से जागते हो सपना टूट जाता है तुम जागो थोड़े जो भी तुम कर रहे हो धन कमा रहे हो पद कमा रहे हो यश कमा रहे हो थोड़ा जागो थोड़ा जाग के देखो क्या कर रहे हो ठीकरों पर जीवन को गमा रहे हो कंकड़ पत्थर बीन रहे हो सब पड़ा रह जाएगा मौत द्वार पे दस्तक देगी तुमने जो कमाया सब पड़ा रह जाएगा इसको तुम कसौटी बना लो मौत के साथ जो यहीं छोड़ देना पड़ेगा मौत के आने पर वो कमाना नहीं है गंवाना है जो तुम मौत के भीतर भी साथ ले जा सकोगे वही कमाई है। इसको तुम मापदंड बना लो कुछ ऐसा भी कमा लो जो मौत भी तुमसे छीन ना सके और अगर ऐसी संपदा का ख्याल उठाए तो अतृप्ति पैदा होगी चारों तरफ तुम्हें लगेगा कि यहां तो पानी है ही नहीं बस प्यास और प्यास है जलन और जलन है आग है यहां कहीं छाया नहीं धूप ही धूप है छाया तो भीतर है एक बार बाहर से अतृप्ति होने लगे तो भीतर की स्मृति आएगी जब बाहर की खोज व्यर्थ हो जाती तभी कोई भीतर की खोज पर निकलता है लेकिन तुम खोज बदल लेते हो लेकिन रहते बाहर ही हो धन कमाते हो थक जाते हो धन कमाने से धन की व्यर्थता किसको नहीं दिखाई पड़ती गरीब को नहीं दिखाई पड़ती जिसके पास नहीं है लेकिन जिसके पास हो उसे तो निश्चित दिखाई पड़ती साफ हो जाता है कि कुछ पाया नहीं धन का ढेर लग जाता है और भीतर तो तुम वैसे के वैसे निर्धन रहते हो धन ना तो प्रेम बन सकता है खरीद सकते हो प्रेम को धन से शरीर खरीद सकते हो प्रेम नहीं खरीद सकते और प्रेम के बिना कैसे तृप्त हो धन से यश खरीद सकते हो खुशामत खरीद सकते हो यश नहीं खुशामत से कोई कभी तृप्त हुआ है क्योंकि जिसकी खुशामत की जाती है वो भी भली भांत देखता है कि खुशामत की जा रही धन से तुम प्रतिष्ठा खरीद सकते हो पद खरीद सकते हो प्रतिष्ठा नहीं और पद पर तुम जब होते हो तब जिस प्रतिष्ठा को तुम अपनी समझते हो वो पद की है तुम्हारी नहीं तुम राष्ट्रपति हो जाओ तुम्हारी प्रतिष्ठा है फिर न हो जाओ राष्ट्रपति कोई तुम्हें पूछता नहीं खबर भी नहीं चलती कि तुम कहां हो राधा कृष्णन कहां रहते हैं पता चलता है क्या करते हैं पता चलता है कुछ पता नहीं चलता 1917 में जब रूस में क्रांति हुई और ललिन ने तख्ता बदल के सत्ता हथियार ली तो जो आदमी उस वक्त रूस में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित तो और प्रभावशाली आदमी था करेंस वो रूस छोड़ के भाग गया वो प्रधानमंत्री था 1917 में सारे जगत में उसका नाम था फिर उन्नीस तक उसका कोई पता नहीं चला कि क्या हुआ 1960 में वो मरा तब पता चला कि उसने एक छोटी सी दुकान न्यूयॉर्क में खोल रखी थी 1917 से लेकर 1960 लंबा फासला है पद नहीं रहा तो कौन पूछता है पद की पूछ पद प्रतिष्ठा नहीं क्योंकि पद की प्रतिष्ठा तुम्हारी प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? प्रतिष्ठा तो तब है कि तुम्हारी गरिमा का स्रोत तुम्हारे भीतर हो कि तुम्हारी रोशनी तुम्हारे भीतर जलती हो कि तुम जहां चलो जहां कदम रखो वो भूमि पवित्र हो जाए जहां तुम्हारा पैर पड़े तुम जिस जगह पे बैठ जाओ वो जगह सिंहासन हो जाए तुम्हारे कारण पद की प्रतिष्ठा हो तब प्रतिष्ठा है पद के कारण तुम्हारी प्रतिष्ठा हो तुम्हारी क्या प्रतिष्ठा है तुम कुर्सी के धोखे में हो रोशनी तुम्हारी नहीं है अपनी नहीं है न तुम्हारा धन सच्चा है न तुम्हारा पद सच्चा है जब तुम देखोगे ये जब तुम गौर से समझोगे तब एक नई प्यास का आविर्भाव होगा वो प्यास होगी कि सच्चे को खोजना है और फिर चाहे सच्चा पद हो सच्चा धन हो सच्चा प्रेम हो ये सब नाम उस एक ही परमात्मा के सत्य एक है और उस एक सत्य को पाके प्रेम भी सत्य हो जाता है धन भी सत्य हो जाता है पद भी सत्य हो जाता है सब सत्य हो जाता है क्योंकि उस सत्य में सरोबोर तुम सत्य हो जाते हो तुम जो छूते हो वही सोना हो जाता है तुम जहां पैर रखते हो वहां मंदिर बन जाते हो तुम जहां चलते हो वही तीर्थ हो जाता है तीर्थ जाने से कुछ भी ना होगा और जब हम किमियां बताते हैं कि तुम ही तीर्थ हो जाओ और जबकि किनिया सदा से जग जाहिर है कोई छिपा हुआ राज नहीं कि हम तुम्ही को मक्का और काशी और कैलाश बना देते तो फिर तुम क्यों बाहर भटकते हो लेकिन तीर्थ भी हमारे बाहर है हमारा सब कुछ बाहर है क्योंकि हम बहिर्मुखी हैं और जीवन का स्रोत भीतर है और हमारी अंतर अंतर्मुखता बिल्कुल खो गई अब हम कबीर का सूत्र समझने की कोशिश करें सीधे साधे शब्दों में कबीर कहते हैं मोको कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में ना में बकरी ना में भेड़ी ना में छुरी गंडास में नहीं खाल में नहीं पोछ में ना हड्डी नमाज में ना में देवल ना में मस्जिद ना काबे कैलाश में मनुष्य ने कितने कितने उपाय किए हैं कि परमात्मा को बाहर खोज ले कभी मंदिर की मूर्ति के सामने धूप जलाई दिए जलाए कभी मंदिर की मूर्ति के सामने बलिदान दिए भेड़ बकरी आदमियों के भी नर्मेद यज्ञ भी आदमी ने किए लेकिन बकरी को भेड़ को या आदमी को काट डालने से कैसे तुम परमात्मा को पालोगे बड़े सस्ते में पाने चले हो एक बकरी काट थी एक भेड़ काट थी किसको धोखा दे रहे हो अपने को काटे बिना कोई कभी परमात्मा को नहीं पा सकता लेकिन आदमी अपने को बचाता है किसी दूसरे को चढ़ाता है बकरी के काटने से शायद बकरी पाले बाकी तुम कैसे पालोगे और बकरी भी नहीं पा सकेगी क्योंकि उसने स्वयं को नहीं काटा है स्वयं को बलिदान कर देना स्वयं को मिटा देना ही सूत्र है, स्वयं को पा का परमात्मा के साथ भी आदमी सौदा कर रहा है कि चलो एक बकरी चढ़ा देते चलो रुपया चढ़ा देते आदमी ने आदमी को भी चढ़ाया फिर ये बात बेहूद होती गई तो आदमी ने प्रतीक खोज लिए पहले आदमी खून चढ़ाता था अब वो सेंदूर लगाता है वो खून का प्रतीक है पहले आदमी का सिर चढ़ाता था, अब नरियल चढ़ाता है नारियल आदमी की खोपड़ी जैसा दो आंख भी दिखाई पड़ती हैं और दाढ़ी मुछ सब है आदमी के सिर फोड़े हैं आदमी ने मंदिर की मूर्ति के सामने फिर अमानवीय हो गया तो प्रतीक खोज लिए लेकिन अपने को चढ़ाने से आदमी बचता रहा ये सब तरकीबें हैं अपने को चढ़ाने से बचने की तुम जाते हो गंगा कि स्नान करके पवित्र हो जाओगे निश्चित एक स्नान की जरूरत है लेकिन वो भीतर की गंगा का स्नान है बाहर की गंगा में स्नान करने से शरीर की धूल धमास झड़ जाए तुम कैसे शुद्ध हो जाओगे पानी तुम्हे छूएगा भी नहीं स्पर्श भी ना होगा अलग अलग आयाम हैं दोनों एक दूसरे को छूते भी नहीं लेकिन आदमी बचना चाहता है अपने को बदलने से ये थोड़ा समझ लें अपने को बदलने से बचना चाहता है और ये अहंकार भी बचाए रखना चाहता है कि हम अपने को बदलने की कोशिश कर रहे हैं इसी से सारा उपद्रव पैदा हुआ है ठीक है नहीं बदलना हो मत बदलो कोई हर्जा नहीं लेकिन तब बेचैनी होती कि हम बिना बदले जी रहे हम ऐसी क्षुद्र जीवन जी रहे हम ये कोड़ी कंकड़ में लगे कि हम ये बाजार में ही अपना जीवन कमा रहे हैं ये भी अहंकार को तृप्ति नहीं मालूम पड़ती अहंकार कहता है इतना नहीं कुछ और करो कुछ बड़ा करके दिखाओ ये सब तो यहीं पड़ा रह जाएगा तो कुछ धर्मपुर्ण भी करो तो तुम समझौता कर लेते हो क्योंकि धर्मपुर्ण तो कठिन मामला है उसमें तो तुम्हें पूरा जीवन बदलना पड़ेगा तो तुम कहते हो कोई सस्ती तरकीब तो तरकीब यह है कि तुम तीर्थ कराओ एक चार दिन की छुट्टी निकाल लो ध्यान रहे धर्म को कोई भी संसार में से छुट्टी निकाल के नहीं कर सकता धर्म तो जब होता है तब तुम्हारे 24 घंटे धर्म में बहने लगते धर्म कुछ ऐसा नहीं कि पंद्रह मिनट कर लिया और बाकी फिर पौने 24 घंटे मजे से अधर्म किया खंड खंड नहीं हो सकता धर्म तो सांस की तरह है। जब तक 24 घंटे ना चले तब तक उसका कोई सार नहीं है तो तुम गए तीर्थ दो दिन भजन कीर्तन भी रस लिया थोड़ा दान पुण्य किया फिर घर आके उसी पुरानी दुनिया में संलग्न हो गए और जोर से क्योंकि वो चार दिन जो नुकसान हुआ है वो भी पूरा तो करना ही पड़ेगा तो अगर जेब एक काटते थे तो दो काटने लगे और फिर अगले दफा फिर जाना है तीर्थयात्रा पर तो उसके लिए भी तो पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा मंदिर हो आते हो ऐसा लगता है जैसे तुम परमात्मा पे कुछ एहसान कर रहे हो क्योंकि मंदिर से जब तुम लौटते हो तो बड़े अकड़ के लौटते हो फिर कराए एहसान और कुछ विनम्र नहीं होते मंदिर जाने से तीर से लौट के विनम्र नहीं होते जो आदमी हज हो आता है वो हाजी हो जाता है उसकी अकड़ देखो ये तरकीब है बिना धार्मिक हुए धार्मिक होने की धर्म से भी बच गए क्योंकि वो तो महाक्रांति है उससे बड़ी कोई क्रांति नहीं वो तो अकेली क्रांति है एकमात्र क्रांति है जिसमें तुम्हारा सब कुछ बदल जाता है सब कुछ नया हो जाता है पुराना मर जाता है और नए का जन्म होता है पुराना इस तरह मर जाता है कि पुराने से नए का कोई संबंध ही नहीं होता सातत्य ही टूट जाता है श्रृंखला ही बदल जाती है जैसे पुराना आदमी बचा ही नहीं और एक नए आदमी का आविर्भाव हो जाता वो तो नया जन्म है लेकिन उतना महंगा उतना हिम्मत का काम तुम नहीं कर पाते तुम सोचते थोड़ा सस्ते में निपटा लो असली फूल तुम नहीं उगा पाते तुम कागज के फूल बाजार से खरीद लाते और कागज के फूलों की एक खूबी न तो पानी देना पड़ता न उनकी चिंता करनी पड़ती क्योंकि जानवर भी उन्हें नहीं खाते वो तुम जैसे ना समझ नहीं कि कागज का फूल और जानवर खाए कभी इस भूल में नहीं पड़ेगा सिर्फ आदमी ही ऐसी भूलें करता है और फिर कागज का फूल सुबह जन्मता है सांझ को मरता है ऐसा भी नहीं सनातन मालूम होता है रखा है रखा है रखा है, रखा है। एक दफा लिया है सदा के लिए हो गया जीवन तो प्रतिपल नया करना होता है जीवन पत्थरों की तरह नहीं है फूलों की तरह और धार्मिक जीवन तो प्रतिपल नया उगता हुआ फूल है धार्मिक जीवन तो प्रतिपल अतीत की मृत्यु है और वर्तमान का जन्म है वहां तो हर चीज ताजी है वो जरा कठिन मालूम पड़ता है और इतना ज्यादा मालूम पड़ता है कि इतनी प्यास ही नहीं है तो लोग कहते हैं फूल चाहिए तो घर में तुम कागज के फूल रख लेते हो और अब तो प्लास्टिक के फूल उपलब्ध हैं कागज के फूल में भी खतरा था कभी आग लग जाए कभी ये हो जाए अब प्लास्टिक के फूल हैं और भी खतरा कम है बड़ी सुरक्षा है ऐसे ही तुम एक झूठे भगवान को मंदिर बना के घर में रख लेते हो एक मूर्ति को निर्मित कर लेते हो उससे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता तुम जैसे हो वैसे ही रहते हो न केवल उतने बल्कि उस मूर्ति से तुम जैसे हो अपने को और मजबूत कर लेते हो कि अब तुम धार्मिक भी हो गए तुम्हारा धर्म आत्मवंचना है पृथ्वी पर जो इतने मंदिर मस्जिद दिखाई पड़ते हैं वो तुम्हारे धोखे का विस्तार है जिस दिन तुम्हें ये दिखाई पड़ेगा उस दिन तुम्हारी आंख भीतर लौटनी शुरू होगी उस दिन तुम असली मंदिर खोजोगे वो मंदिर तुम हो इसलिए कबीर कहते हैं मोको कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में ना मैं बकरी ना में भेड़ी ना में छुरी गंडास में नहीं खाल में नहीं ही में ना हड्डी ना मांस में ना मैं देवल ना में मस्जिद ना काबे कैलाश में ना तो मैं देवल में हूं ना मस्जिद में हू ना काबे में हूँ ना कैलाश में परमात्मा तुम्हारे भीतर तुम परमात्मा हो तुम्हारा होना ही परमात्मा का होना है तुम परमात्मा का एक रूप हो तुम परमात्मा की एक लहर एक तरंग हो तुम परमात्मा की एक भावदशा हो तुम परमात्मा का एक संगठन हो तुम एक, एक इकाई हो वो होगा सूरज so so तो तुम एक छोटे दिए हो लेकिन आग वही है वो होगा विराट वो होगा महासागर तुम एक बूंद हो लेकिन एक बूंद में पूरा सागर छिपा है और एक बूंद को कोई पूरा जान ले तो पूरे सागर को जान लिया कुछ और जानने को बचता नहीं क्योंकि एक बूंद में सब सूक्ष्म रूप से पूरा सागर मौजूद है पिंड में ब्रह्मांड मौजूद है आत्मा में परमात्मा मौजूद है व्यक्ति में समस्ती मौजूद है ना तो कौनो क्रियाकर्म में नहीं जोग बैराग में खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में ना तो कौनों क्रियाकर्म में होना है परमात्मा का स्वभाव क्रियाकर्म तो ऊपर ऊपर है तुम मंदिर में बैठ के पूजा कर रहे हो घंटी बजा रहे हो घंटी बजती रहेगी तुम दिया लेके आरती उतार रहे हो आरती उतर जाएगी लेकिन इससे तुम्हारे होने में क्या फर्क पड़ने वाला है तुम तो तुम ही रहोगे और क्रिया से परमात्मा का क्या संबंध है तुम सारी क्रियाएं छोड़ दो तो भी तो तुम्हारे भीतर जीवन रहेगा तुम बिल्कुल आंख बंद करके पड़ जाओ कुछ भी ना करो तुम तो भी तो तुम हो तो क्रिया तो गौण है बाहर है होना भीतर है मूल है होकर ही कोई परमात्मा को पाता है कर, कर के कुछ भी नहीं कोई पा सकता क्रिया से होना बड़ा है क्योंकि सब क्रियाएं होने से निकलती और सब क्रियाओं को भी जोड़ दो तो भी सब क्रियाओं के जोड़ से होना नहीं पूरा होता होना फिर भी बड़ा है तुमने जो भी किया है अब तक सब भी जोड़ दिया जाए तो भी तुम उससे बड़े हो क्योंकि तुम कुछ और कर सकते हो तुम प्रतिपल कुछ और करते रहोगे करना तो पत्तों की तरह निकलते चले जाते होना जड़ की तरह जड़ को ही खोजो पत्ते पत्ते बहुत खोजा बहुत भटके पत्ते अनंत और भटकते रहोगे जड़ को पकड़ लो व्यक्तित्व की जड़ कहां है कर्म में नहीं क्रिया में नहीं सिर्फ होने मात्र में विचार भी क्रिया है हाथ से कुछ करो वो भी क्रिया है मन से कुछ करो वो भी क्रिया है जब सब क्रिया शांत हो जाती है ना हाथ कुछ करते हैं ना मन कुछ करता है जब तुम बस हो सब ठहर गया कोई गति नहीं कोई तरंग नहीं अचानक अचानक सब मौजूद हो जाता है जिसकी तुम तलाश कर रहे थे आनंद और प्रेम और परमात्मा सब बरस जाते हैं, ना तो कोनो कर्म में नहीं जोग बैराग में कबीर जेन फकीरों जैसे हैं कबीर कहते हैं कुछ भी करने की जरूरत नहीं कि तुम योग करो कि तुम आसन लगाओ कि तुम शीर्षासन करो कि तुम हजार तरह के क्रियाकांड में उलझो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिसे तुम खोज रहे हो वो सब करने के पहले तुम्हारे भीतर मौजूद है ये फर्क ठीक से समझ लेने जैसा है क्योंकि बहुत नाजुक है होना बीइंग और करना डुइंग ये फर्क बहुत नाजुक है ऐसा समझो तुम किसी के प्रति प्रेम में हो तो तुम कुछ करते हो तुम्हारा प्रेमी मिलता है तो गले लगा लेते हो तुम्हारा प्रेमी आने वाला होता है तो द्वार पर टकटकी लगा के बैठ जाते हो तुम्हारा प्रेमी आने वाला होता है तो किसी दूसरे की पग ध्वनि भी भ्रांति देती कि शायद प्रेमी आ गया उठ के द्वार पे आ जाते हो प्रेमी आने वाला है तो भोजन तैयार करते हो प्रेमी आने वाला है तो भेंट तैयार करते हो बहुत कुछ करते हो लेकिन प्रेम क्या कुछ करना है करने के पहले प्रेम है प्रेम एक भाव भावदशा है कुछ भी ना करो तो क्या प्रेम मिट जाएगा क्या करने का जोड़ ही प्रेम तो प्रेम है ही नहीं करने से तो प्रेम की अभिव्यक्ति हो रही है लेकिन जिसकी अभिव्यक्ति हो रही है वो तो करने के पहले मौजूद हो तभी अभिव्यक्ति हो सकती ऐसा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ लॉरेंस था तो अंग्रेज लेकिन जिंदगी भर रहा अरबों के साथ रेगिस्तान में उसे रेगिस्तान की जिंदगी पसंद थी और रेगिस्तान में लोगों से बिल्कुल अपना मानने लगे पेरिस में एक बड़ी प्रदर्शनी थी और अरबों के एक दल को लेकर वो पेरिस प्रदर्शनी दिखाने ले गए कोई बारह अरब उसके साथ गए वो पहली दफा रेगिस्तान के बाहर निकले एक बड़ी शानदार होटल में उसने उन्हें ठहराया उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी उस व्यक्ति की लेकिन वो बड़ा चकित हुआ कि वो जो अरब थे किसी चीज में रस ना ले ना तो वो प्रदर्शनी देखने में रस लें वो जल्दी जल्दी वापस होटल चलना है और जैसे होटल पहुंचे, फौरन में पहुंचे फॉरन बाथरूम में घुस जाए वो बड़ा हैरान हुआ कि मामला क्या है उनको सबसे चमत्कारी जो चीज लगे वो लगे नल रेगिस्तान में रहने वाले लोग पानी के लिए तड़फे बस वो जल्दी से टोंटी खोल के या तो सावर के नीचे खड़े हो जाएं या पानी और उसको देखने में भी, भी उनको बहुत रस आए बड़ी बड़ी चीजें थी प्रदर्शनी में सारी दुनिया की प्रदर्शनी थी मगर उन्हें किसी चीज में रस ना था उन्हें नल की टोंटी में रस था फिर जिस दिन वो जाने को थे कार आके खड़ी हो गई सामान लत गया और अरब सब नदारत ट्रेन चूकने की नौबत आ गई तो वो भागा ऊपर आया कि भाई क्या कर रहे हो वो सब टोटियां खोल रहे थे साथ ले जाने को उसने तो उन्हें समझाया कि ना समझो ठोटियों से कुछ ना होगा टोटी तो तुम ले जाओगे लेकिन भीतर जल का स्रोत चाहिए टोंटी से जल नहीं आ रहा है टोंटी से सिर्फ निकल रहा है आ तो बहुत भीतर से रहा है तुम्हारे सारे कृत्य प्रेम में तुम जो करते हो टोंटियों जैसे तुम किसी को गला लगा तो वो टोंटी है उससे जल गिरेगा लेकिन भीतर जल चाहिए तो ही गिरेगा भीतर न हो तो तुम गले से लगा लोगे हड्डियां से हड्डियां मिल जाएंगी चमड़ी चमड़ी को छुएगी लेकिन प्रेम का कोई भी आदान प्रदान न होगा प्रेम की लपट एक हृदय से दूसरे हृदय में न जाएगी टोटी तुम खोल के बैठे रहोगे जल की एक बूंद बूंदना टपकेगी होना पहले है करना अभिव्यक्ति है तो किसी क्रियाकांड से कोई परमात्मा को नहीं पा सकता लेकिन अगर परमात्मा को पाले तो उसके जीवन के हर क्रत से वो प्रकट होने लगता है उसके उठने बैठने में भी परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है। उसकी आंख का एक इशारा परमात्मा का इशारा हो जाता है। फिर वो जो भी करता है वो सभी पूजा है कबीर ने कहा है जो जो करूं सो पूजा क्योंकि कबीर ना कभी मंदिर गए ना मस्जिद कपड़ा ही बुनते रहे जुलाहे थे तो काम जारी रखा लोग कहते भी क्या बंद कर दो क्यों कपड़ा बुनते तो वो कहते जो जो करूं सो पूजा और जिसके लिए कर रहा हूं वो परमात्मा तो भी, भी, भी रिच दरिया वो भी परमात्मा के लिए बुन रहा हूं बाजार जाते तो जो भी ग्राहक खरीदता उसको वो हमेशा राम ही कहते कि राम संभाल के रखना बहुत प्यार से बुनी बड़ी प्रार्थना से बुनी एक एक धागे में प्रार्थना है ऐसे ही नहीं बुनती राम के लिए बुनी पता नहीं ग्राहक समझ भी पाते या नहीं या इस आदमी को पागल समझते लेकिन कबीर कहते हैं जो भी मैं करता हूं अब सभी पूजा है जो जो करता हूं सभी परिक्रमा है कृत्य से कोई परमात्मा को नहीं पाता परमात्मा को पाले तो सभी कृत्य धार्मिक हो जाते सभी छोटे छोटे कृत्य प्यास लगी है पानी पीना वो भी धार्मिक हो जाता क्योंकि प्यास भी उसी को लगी है पानी भी उसी का है पानी का मिलन प्यास से परमात्मा का सृष्टि से मिलन सृष्टि का सृष्टा से मिलन जैसे कवि का कविता से मिलन हो जाए अपनी ही कविता से जैसे मूर्तिकार का अपनी ही मूर्ति से मिलन हो जाए जैसे गीतकार को अपना ही गीत वापस लौट आए और मिल जाए जब प्यास लगती है तो भीतर सृष्टा को प्यास लगी है उसका ही पानी है उसकी ही सृष्टि है गीतकार पर गीत वापस लौट आया वर्तुल पूरा हो गया सृष्टि सृष्टा में लीन हो गई छोटे से पानी पीने की घटना में भी सृष्टि सृष्टा में लीन हो रही जो जो करूं सो पूजा तब भोजन करो तो भी पूजा तब कबीर अलग से भोग नहीं लगाते परमात्मा को तब कबीर जो भोजन करते हैं वही परमात्मा को लगाया गया भोग क्योंकि भीतर परमात्मा बैठा है ना तो कोम में नहीं जोग बैराग में खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश और जब जो भीतर ही बैठा है जो तुम्हारा होना है जिसका किसी क्रिया से कुछ लेना देना नहीं जिससे सब क्रियाएं निकलती हैं जो सभी का मूल है उसको क्या तुम आसन लगा के पाओगे उसे तो लेट के भी पाया जा सकता है क्योंकि लेटने में भी वही मौजूद है उसे तुम सिर के बल खड़े होकर पाओगे उसे तो पैर के बल खड़े होके बड़े मजे से पाया जा सकता है क्योंकि वह तब भी मौजूद है उसे तुम उपवास करके पाओगे उसे तुम शरीर को सता के पाओगे धूप में बैठ के पाओगे क्योंकि छाया भी उसी की है सभी कुछ उसका है इसलिए कुछ भी करने की शर्त नहीं है शर्त है तो होने की कि तुम हो जाओ कि तुम इतने भरपूर हो जाओ कि तुम्हारे प्रत्येक कृत्य से वही बहने लगे और कबीर एक बड़ा अनूठा वचन कह रहे हैं वो जो जिन फकीर कहते हैं सडन एनलाइटनमेंट समाधि इसी पल हो सकती है एक पल तक भी रुकने की कोई जरूरत नहीं स्थगित करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि समाधि कोई सरकारी दफ्तर नहीं है, कि कल कल कल और फिर कभी नहीं होता समाधि कोई रेड टैप नहीं कि उसके लिए कोई बड़े दफ्तरों में प्रार्थना करनी पड़ती फिर वहां से सेंक्शन मिले फिर उस पद खिलाओ फिर लाइसेंस निकालो तब तुम्हारी समाधि होगी समाधि तुम्हारा निर्णय उसमें दूसरा है ही नहीं जिससे पूछना हो अगर दूसरे से पूछना हो तो फिर थोड़ी देर लग सकती है। अगर दूसरे का सहारा लेना हो फिर पता नहीं कब वो दूसरा सहारा देगा और कब घटना घटेगी अगर दूसरे पर थोड़ी भी निर्भरता हो तो समय लगेगा क्योंकि दूसरे का क्या भरोसा दे न दे लेकिन समाधि तुम्हारा शुद्ध निर्णय समाधि एकमात्र घटना है इस जगत में जो तुम्हारे अकेले होने से घट सकती है लिए दूसरे की जरूरत नहीं सभी घटनाओं में दूसरे की जरूरत है प्रेम तक के लिए दूसरे की जरूरत है दूसरा ना हो तो कैसे प्रेम घटे इसलिए प्रेम भी निर्भर मोहताज अकेली समाधि एकमात्र घटना है जो मोहताज नहीं जो भिखारी नहीं अकेली समाधि सम्राट तुम जिस क्षण चाहो तुम ही ना चाहो तुम्हारी मर्जी तुम कई बार सोचते हो कि तुम चाहते हो और घटती नहीं तुम गलत सोचते तुम चाहते नहीं, नहीं तो घटेगी ही वो नियम है उस नियम में कोई रूपांतरण नहीं हुआ है कभी नहीं होगा मुझसे कई बार लोग आके कहते हैं कि आप कहते हैं चाहने से घट जाएगी चाहते तो हम भी लेकिन उनकी चाह मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल कुनकुनी चाह का मतलब 100 डिग्री 100 डिग्री पर चाहिए तभी पानी उबलता और भाप बनता है भाप बनाने की इच्छा है बड़ा तबेला रखे बैठे हैं मन का और एक अंगारा लगा रखा है नीचे देख रहे ऐसा हुआ कि एक सम्राट ने एक फकीर को उसकी ये बात सुन के फकीर ने कहा कि परमात्मा मेरी सब जगह रक्षा करता है हर हालत तो में मेरी रक्षा करता है मुझे किसी और चीज की रक्षा की जरूरत नहीं सम्राट ने कहा ठीक सर्द रात थी बर्फ पड़ती थी उस फकीर को महल के पास की नदी में नग्न खड़ा करवा दिया गले गले पानी में अकाश देखें तेरा परमात्मा कैसे बचाता है। सुबह फकीर ताजा था बिल्कुल ठीक ठीक था गुनगुना था गीत उसकी आदत थी वह महल आया सम्राट देख के भरोसा न कर सका इतनी सर्द रात थी कि मर ही जाता जम ही जाता खून क्या मामला है उसने कहा कि तो तो तुम बच गए तुमने कोई सहारा तो नहीं लिया सैनिक ने कहा जो उसे लेकर आया था कि इसने सहारा लिया मैंने रात देखा था कि महल के ऊपर जो दिया जलता उसको ये देख रहा था उसी से मालूम होता है इसको गर्मी मिली दिया कहा महल का दिया दो फरलांग के फासले पे नदी बर्फ परती रात मगर सम्राट ने कहा तो ये तो तूने धोखा दिया परमात्मा पर्याप्त नहीं फकीर कुछ बोला नहीं लौट गया कुछ दिनों बाद फकीर ने दावत दी सम्राट को उसके दरबारियों को सभी को बुलाया बड़ी दावत थी करीब करीब नगर को निमंत्रित कर लिया। सब लोग पहुंचे फकीर की दावत थी सम्राट भी आया बैठे लोग फकीर अंदर जाए बार बार फिर बाहर आ जाए पूछा कि बड़ी देर हुई जा रही बात क्या उसने कहा कि भोजन पक जाए तो मैं खबर दूर देर बहुत होने लगी भूख भी बढ़ने लगी और फकीर फिर भीतर जाए फिर बाहर आ जाए फिर उधर उधर की बात है आखिर सम्राटने का कि मामला क्या है मैं अंदर चल के देखना चाहती हूं तो दोपहर भी हो गई अब सांझ भी करीब आई जाती है क्या भूखे मार डालोगे अंदर जाकर देखा तो वहां कुछ भी न था खाली चूहे चूल्हे पर एक बड़ा तबेला रखा था मीठे चावर उसमें भरे हुए थे आँख तो थी कि तू ये कर क्या रहा उसने कहा आपका महल कर दिया हम उसी आँख पर तपा हैं जिस आँख से हम उस रात बच गए थे कभी ना कभी जरूर भोजन पक जाए मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं कि चाहे तो है लेकिन जब वो कहते हैं चाहे तो है तब भी मैं देखता हूं कि वो डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि समाधि लग ही न जाए चाहे तो है उसमें भी पैर पीछे खींचता हुआ मैं उनको देखता हूं वो मेरी तरफ ऐसे देखते हैं कि ऐसा नहीं कि आप पक्का ही मान लें मतलब है थोड़ी जानने का थोड़ा ख्याल है चाह जब पूरी होती जब चाह समग्र होती जब तुम्हारे प्राण में सिर्फ चाहे ही चाह होती जब तुम्हारे रोए रोए से एक ही पुकार उठती परमात्मा को पाने की तब कबीर ठीक कहते हैं खोजी हो है। तो तुरते मिली जितनी गहन चाह उतनी ही परमात्मा तुम्हारे बीच की दूरी कम हो जाती अगर चाह चाह परिपूर्ण है दूरी समाप्त हो गई चाह का ही सवाल है श्री अरविंद ने कि चाह एक नए शब्द का प्रयोग किया है वो ठीक उसे वो कहते हैं अभिपा आकांक्षा नहीं अभिलाषा नहीं अभिप्सा, अभिप्सा के शब्द में बल है उसका अर्थ है ऐसी कि पूरा जीवन दांव पर लगा है कि कुछ बचाने का सवाल नहीं संदेह रक्ति भर नहीं तब उसी पल घट जाती है घटना देर लग रही है क्योंकि देर तुम लगा रहे हो तुम चाहते हो कि देर लगे अभी कहीं कहीं संसार में रस बाकी है सोचते हो एक दिन और गुजर जाए समाधि न लगे तो ये जो सौदा किया है ये निपट जाए कि ये जो नया नया प्रेम हो गया है किसी स्त्री से तृप्ति हो जाए जरा और देर समाधि ना लगे देखना अपने मन में गौर से तुम इसी क्षण समाधि चाहते हो कुछ राग रंग बचा नहीं सब तरफ से तुम भर गए हो संसार से कोई और चाह नहीं जैसे सभी नदियां सागर में गिर जाती जब सभी चाहें एक चाह में गिर जाती क्षण उस क्षण में परमात्मा मिला ही हुआ था बस तुम जाग जाते हो नींद टूट जाती सपना मिट जाता है सपने तक से जागने में आदमी डरता है अगर सपना अच्छा चल रहा हो और बुरा भी चल रहा हो तो आशा तो बनी रहती कि आज बुरा चल रहा है आज जरा धंधा ठीक नहीं चल रहा कल चलेगा कौन जाने कल सब ठीक हो जाए मुल्ला ने ने एक रात सपना देखा सपने में कह रहा है कि निन्यानवे रुपए ले लो मुल्ला ने कहा निन्यानवे सो लूंगा और जब ले ही है तो निन्यानवे क्यों क्यों मुझे चक्कर में निन्यानवे के डालते हो सोई दे दो लेकिन उसने इतने जोर से कहा कि सोई दे दो कि खुद के मुंह से आवाज निकल गई और नींद टूट गई नींद टूट गई तो उसकी आंख खुल गई उसने पत्नी से कहा कि बड़ी मुसीबत हो गई फिर से आंख बंद की और कहा भाई चलो कोई हर्जा नहीं निन्यानबे ही दे दो मगर अब वहां कोई है नहीं तो अंठानबे सन्तानबे वो उतरता आया तुम तो निन्यानबे कह रहे थे हम सौ कह रहे थे अब हम एक पे भी राजी मगर अब सपना नहीं है वहां आदमी सपने में भी सुख सपना चल रहा हो तो चलाए रखना चाहता है दुखद चल रहा हो तो सोचता है कि आज दुख है कल सब ठीक हो जाएगा सुख तो पकड़ने का मन होता है दुख है तो कल की आशा बांधे मन अटका रहता है समाधि का अर्थ है कि ना तो अब सुख की कोई चाय रही न कोई सुख की आशा रही संसार जैसा था वैसा देख लिया आर पार व्यर्थ पाया स्वप्न पाया इनके जाऊ फिर तुम्हें कोई रोक सकेगा ना कोई रोकने को नहीं तुम्हारी चाह में ही तुम बटे हो तुम्हारी शक्ति इधर लगी उधर लगी हजार तरफ लगी वो सारी शक्ति एक ही चाह में गिर जाए अभी बन जाए खोजी हो तो तुरते मिली हूं वही मतलब है कबीर का खोजी कौन है परमात्मा की चाह जिसकी अभिप्सा हो गई है जो सब दांव पे लगाने को राजी है जो कुछ भी बचाना ना चाहेगा खोजी हो तो तुरते मिली हूं और तब तुरंत एक पल भी ना जाएगा कबीर कह रहे हैं कि परमात्मा संसार में नहीं रह रहा है शहर के बाहर है। शहर यानी संसार, वो जो चारों तरफ फैला है परमात्मा वहां नहीं रह रहा है मेरा रहना तो भीतर के गढ़ में मैं तो वहां हूं सब तरफ संसार है सिर्फ भीतर संसार नहीं है वहां मोक्ष लोग पूछते हैं मोक्ष है और मंदिरों में नक्शे भी टंगे कैसे ऐसा जाओ फिर यहां ये ये सीढ़ियां पड़ेंगी और ये ये द्वार में नीचे बाहर कहीं भी नहीं मोक्ष भीतर खोजने वाले में छिपा है वो जिसकी खोज चल रही है पूछने वाले में छिपा है वो जिसको तुम पूछ रहे हो मैं तो रहू शहर के बाहर मेरी पूरी मवास में मवास का अर्थ होता है भीतर का दुर्गम गढ़ कहे कबीर सुनो भाई साधु सब सांसों की सांस में सब सांसों की सांस कहा है सब सांसों की सांस तुम सांस से नहीं जी रहे हो क्योंकि तुम चाहो तुम्हार होना बिना सांस के भी हो सकता है फिर अगर तुम इसका अभ्यास करो तो तो दस मिनट के लिए रोक सकते हो दस दिन के लिए रोक सकते हो लोगों ने सालों तक के लिए सांस रोक दी है अब तो वैज्ञानिक भी इससे राजी हो गए कि सांस जीवन का लक्षण नहीं है सिर्फ जीवन की अभिव्यक्ति है। योगियों ने तो वैज्ञानिकों को बड़ी संकट में डाल दिया उनकी परिभाषा डगमगा गई कि आदमी मर गया इसको कैसे तय करें क्योंकि पहले तो निश्चित परिभाषा थी सांस बंद हो गई आदमी मर गया सांस की जांच पड़ताल कर लो आदमी मर गया लेकिन पश्चिम में पूरब में अनेक योगियों ने प्रयोग कर डॉक्टर जांच करके कह देता है कि हमारे हिसाब से तो यह आदमी मर गया और दस मिनट बाद वो आदमी फिर सांस लेने लगता है जीवन सांस से भी गहरा है सांस से तो शरीर चल रहा है जीवन नहीं सब सांसों की सांस में उसका मतलब है कि सब सांसों के भीतर भी जो छिपा है जीवन वहां में हूं वही जीवन सब सांसों की सांस है श्वास शरीर का जीवन है शरीर टूट जाएगा श्वास के बिना लेकिन उसको भी बचाए रखने के उपाय नाम था हरिदास एक वर्ष के लिए जमीन के अंदर सुला दिया एक वर्ष के बाद वह आदमी वापस खोल लिया गया शरीर पीला पड़ गया था शरीर दुर्बल हो गया था लेकिन वो पूरी तरह जीवित था इजिप्त में एक आदमी को 1880 में एक फकीर को जमीन में दफनाया गया जिंदा और उसने कहा 40 साल बाद मुझे निकाल निकालना ने दफनाया था वो सब मर गए संयोग की बात थी कि एक आदमी को लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते एक पुरानी किताब मिल गई और उसमें इसका उल्लेख था तो उसने इंतजाम करवाया 1920 में वो कब्र खोदी गई वो आदमी जिंदा बाहर आया और तीन साल तक जिंदा रहा बाद में भी सांस शरीर का हिस्सा है कबीर कहते हैं सब सांसों की सांस में परमात्मा को अगर खोजना है तो तुम्हें वहां खोजना होगा जहां श्वास भी निस्पंद हो जाती है बचता है सिर्फ तुम होते हो शुद्ध एक शांत झील की भांति जिस पे एक भी लहर नहीं एक शुद्ध दर्पण की भांति जिस पे एक भी प्रतिबिंब नहीं एक गहन सन्नाटा जिस सन्नाटे की भी आवाज नहीं वहां सब सांसों की सांस में छिपा है जिस दिन अभीपसा होगी उसी दिन द्वार खुल जाएंगे जिस दिन तुम पुकारोगे पूरे प्राण से उसी दिन द्वार खुल जाएंगे जीसस ने कहा है खटखटाओ और द्वार खुल जाएंगे तो में लेगा, लेकिन तुम पाते नहीं ना तुम द्वार खटखटाते हो तुम पूछते हो कैसे खटखटाएं तुम पूछते हो कैसे पुकारें जब बच्चे को भूख लगती है किसी से कैसे पुकारे किसी बच्चे ने किसी से पूछा बड़ी हैरानी की बात है बच्चा पैदा ही होता है भूख लगती है और आवाज देता है रोता है चिल्लाता ये बच्चा कहां सीखा होगा इसको सीखने कोई भी तो सुविधा नहीं थी गर्भ में ये गर्भ सीधे चले आते हैं भीतर से उठेगी उस गहन आवाज में कोई भाषा होगी क्योंकि भाषा तो सब ठीक ही हुई है वो गहन आवाज का तुम एक अनुमान कर सकते हो बच्चे के रोदन से जब भूखा है तब तुम रो तुम्हारा रो रो उस रो में समले तब तुम कुछ कहोगे नहीं तुम्हारा पूरा होना ही तुम्हारा कहना होगा कैसे करें, क्योंकि अगर किसी ने बता दिया तुम सदा के लिए लड़क जाओगे मत पूछो कि प्रार्थना करे वे कहते हैं कि उसने कहा नहीं और देखने वाले हुए। उन्होंने भीतर मिल के पूछा उसने कहा कहने को क्या है? मैं कह रहा देखो मेरे फटे मेरी मेरी दीन आंखें, दुर्बल देह, मेरे चढ़े पे लिखी हुई असफलता की कथा अब और कहने को क्या है मैं सब खड़ा हो गया वहा समाट ने मुझे देखा बात खत्म हो गई कहने को क्या है और अगर सम्राट अंधा हो और देखना तो कहने से बिरा होगा परमात्मा के द्वार पर अल्लाह अकबर की आवाज लगानी तुम्हारी सीखी कोई प्रार्थना वहां जरूरत नहीं तुम ही वहां प्रार्थना बनकर खड़े हो तुम्हारा नहीं प्रार्थना तुम्हारा रोआ रोआ प्या हो धड़कन धड़कन में आया हो ऐसी चाहत भी छोटे पड़ते हैं तुम लपट की तरह जिस दिन पड़े हो जाओ उसी हो तो तुरते मिली पल भर लास्ट कबीर सुनो भाई साठो सब साथ